तो अब हाँ देखो पर ए, जो, भी आप? हाँ यह जो था ना सुप्त सु, सु, काशी का उन्होंने पाठ के उन्होंने क्या माना आवश्यम ऐसा ईसा ईसेना यहाँ भी क्या है कि वो तो वो समास कर दिया जब ध्यान देना नहीं नहीं एक मिनट जब ईसा वास्म ईसा त्रिवीआई है ना और क्या है आपका वास्तम है समाज नहीं है ना ऐसा मान करके बताया गया और यदि पाठ मानेंगे तो भी समाज की जरूरत नहीं है ना क्योंकि ईसा तृतीय बच्चे बनेगा आवास्यम से समर्थित हो जाएगा समाज की जरूरत नहीं है तो यहाँ जो आवास्यम था ना तो यहाँ पर जैसे वास्तम करके क्या बताया था व्यास्तम क्या बताया था आंग उपर्ग समा अच्छी प्रकार से है ना रंग का समानता मतलब अच्छी तरह से तो जब आंग उपर्ग लगाते हैं तो भी उसका से क्या हो सकता है व्यास पे क्या हो सकता है द्याद द्याद द्याद द्याद। किसका का अच्छी प्रकार से व्याप पे तो ध्यान देना नियंता के द्वारा जो व्यापक वस्तु होगी वो कैसी होगी नहीं नियंत्रता के द्वारा व्याप्त जो वस्तु होगी वह उसके द्वारा नियाम्य होगी अब क्योंकि नियंता है नियंता के द्वारा व्याप्त व्याद तो वस्तु नियाम्य होगी अर्थात उसकी अधीन होगी क्या होगी अधीन होगी अधीन होगी हो तो या उसके प्रसंट हो जाएगी हमने अभी क्या मान करके बताया कि यहाँ वास्तव का तो व्याप्यम है तो अवास्तम का भी वही है तो नियंत्रण के द्वारा जो व्याप्ति होगी वह उसके अधिन हो जाएगी प्रसंत हो जाएगी ठीक है आप यहाँ देखो थोड़ा सा ऐसा बाठ है यदि वस्त्र तो से बताया था ना बताया था ना अच्छा वस्त्र धातु की शर्त में है निवास करने वस करने? अच्छा। थे थे वस है ना निवास करना और रीजन तो बस धातु से प्रत्यय करके वास्तव बनाया है ना रीजन तो बस धातु से प्रत्यक करके बनायेंगे तो वास्तव तो निवास करने वाला कौन है जगत और निवास कराने वाला कौन है परमात्मा अच्छा तो वस्त निवास करने या समय धातु धातु है उसके से प्रत्यक करके बनेगा तो निवास कराने वाले कौन है किसको निवास कराने वाले ठीक है जो मतलब वस्त्र निवासे धातु है ना क्या थे निवासी धातु है तो निवास करता वसंती का क्या होता है निवास करता है और तो है निवास कराता आ, है तो निवास कराने योग्य हो जाएगा वास्तव का जब रिजम से बनाएंगे है? तो से तो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा निवास कराने किसके द्वारा ईश्वर के द्वारा निवास कराने योग्य है ना ध्यान देना तो ईश्वर के द्वारा जो निवास कराने योग्य होगा या ईश्वर जिसको निवास कराएंगे वो ईश्वर के अधीन सिद्ध हो जाएगा प्रतुल सिद्ध हो जाएगा पता है अपनी इच्छा से तो निवास नहीं कर सकता है ना तो ईश्वर के द्वारा निवास कराने योग्य है ना निवास करने के प्रयोजक करता परमात्मा है यदि तो वस्त्र निवासी से बनाएंगे ना तो मतलब व्याप्यम न करके ऐसा सिद्धार्थ भी हो जाएगा उसके अधिन है ना उसके द्वारा निवास कराने योग्य वस्तु होगी वह उसके अधीन हो जाएगी ठीक है और थोड़ा ध्यान देना ये जो ईसावास निर वो यम जगह तेन तक ना तो यहाँ तेन तेन तेन है ना त्याग कि किए गए टेन का क्या है जगत से या पदार्थों से त्याग कि किए गए पदार्थों से युक्त जैसे होकर त्याग कि किए गए पदार्थों से उपयोग जैसे हो करके अनिवार्य विषयों को भोगो या अनिवार्य विषयों का उपयोग करो है ना तो अलंकाकरण की शुद्धि के साधन बन जाएंगे ना ये कल बताया था अनिवार्य विषयों का भगवत प्रदस्त क्या भगवत भगवान के द्वारा प्रदान किए गए वस्तुओं से उपभोग करो किस से भगवत प्रगत कुछ लोग अर्थ करते हैं बता रहा हूँ का क्या अर्थ है भगवत लेकिन ये लाक्षणिक तेक अर्थ है कृत्य का अर्थ होता त्यागा गया है और प्रदत्त जो अर्थ है लाक्षणिक अर्थ हैं कैसा है लाक्षणिक अर्थ है लक्षण या मुख्य अर्थ नहीं है फिर और लाक्षणिक ले सकते हैं पर लेने से क्या है कि भगवत प्रदत्त भगवान के द्वारा दिए गए पदार्थों से भोग किसको भोगो तो कर्म का ध्यान वहाँ भी करना पड़ेगा कर्म का वहाँ भी करना पड़ेगा है ना तो भगवान के द्वारा दिए गए एक पदार्थ कौन हुए शरीर है ना लेकिन कर्म का तो अध्ययन करना ही पड़ेगा ना क्योंकि भगवान के द्वारा दिए गए पदार्थों से भोगो तो जिसको भोगेंगे वो कर्म बनेगा कि वो करण बनेगा करण। नहीं? नहीं ये तो भगवत गरन, जिसको भोगेंगे जिसको भोगेंगे वो कर्म बनेगा तो कर्म का अध्ययन करना पड़ेगा ऐसा भी लोग करते हैं कष्ट धनम माध्या किसी के भी धन संपत्ति की इच्छा मत करो मन से नहीं और यदि जो जीवन निर्वाय के लिए उपयोगी है जैसे मान लीजिए गर्मी से सर्दी से बचने के लिए कुछ वस्तु चाहिए जिनके बिना जीवन असंभव तो हो जाए तो उनमें भी क्या है कि स्वकीय तो बुद्धि नहीं होनी चाहिए क्या स्वकियत। स्वकियत। तो ये वस्तु हमारी है इसी बुद्धि नहीं हो तो अच्छा रहता है हमारी है ऐसा हो जाए तो हानि हो जाती है एक सड़क लाइन में कुटिया है वहाँ एक महात्मा रहते थे कर्नाटक छूट गया उनका शायद दस वर्ष से, से हुआ होगा तो वो क्या था पहले तो सबसे ऐसा किया की कि ताला नहीं लगाते थे और जाली और दरवाजे वो ऐसे खुल देते थे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही खुला रखते थे चाहे कोई अंदर चला जाए दिन रात चौबीस घंटे उनके दरवाजे खुले रहते थे हाँ बाहर जाए खुला उसका परिणाम ये हुआ कि सब सब खुश लोग ले गए उनका कम्बल कपड़ा लगता सब ले गए एक बार देखे कि, कि किसी के कंधे पे हाथ रखे जा रहे थे तो ऊपर तो बनिया ही नहीं थी नीचे लंगोटी नहीं थी नंगे को लेटी भी ले लिया तो वो ने बढ़िया तो सुखी शत्रु बुद्धि तो तो तो नहीं है जिसको लेना हो ले जाओ इसी अपना कुछ नहीं छोड़ना है यहाँ पर के बात इधर तीन साल वो इसी तरह रहे नंगे हो गए लेकिन उन्होंने तो, जो जो, तो, हाँ, तो, तो अब ये जो भोगने की भी बात थी ना तो उसमें क्या था की न्यायार्जित हो है ना शास्त्री विधि से प्राप्त हो और कैसा हो भगवत अर्पित हो कैसा हो हाँ अनर्पित वस्तु को जो भगवान को अर्पित ना की गई हो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए और भगवत वस्तु को सभी सब सभ, भगवत अर्पित वस्तु में सभी ले लेनी चाहिए क्या तो क्या था जीवन मात्रोपयुक्त धर्मोपयुक्तम का तो अर्थ किया था भगवत अर्पित हाँ भगवत अर्पित होने मतलब नहीं सब ऐसा तो उसका उपयोग तो करो किसी के भी धन की इच्छा मत करो ऐसा आया था अब हम आगे चलते हैं सब के आधार परमात्मा में है ना परमात्मा के द्वारा वास नियम है तो वस नियम है अच्छा वास नियम पाठ नहीं है इसमें देखते हैं किसकी बच्चे हाँ इसमें हम खुद देख रहे हैं इसमें उपासनीयम पाठ है हाँ बोलो जो बसंती पढ़ दो मिलेंगे इसके पहले है इसमें उम्म पाठ है हाँ शब्द के आधार परमात्मा में परमात्मा के द्वारा निवास कराने लगती है ना परमात्मा के द्वारा अच्छा लेकिन यदि वासनीयम इससे पार्ट है यदि वसनीय हो तो भी विचार करके देखो वसनीय करते रहने योग्य तो किसके द्वारा परमात्मा के द्वारा पर चूंकि डिजन से बनाया है इसलिए वासनियम रखना ठीक है पार्ट है ना ऐसा डिजन से बनाने के कारण नहीं तो भी हो सकता है अब ये हो गया आपका प्रथम मंत्र हो गया मंत्र अच्छी तरह याद रखो तैयार रखो अर्थ रखो और अंतिम में प्रथम मंत्र था ना इसम से ही परमात्मी जो रक्तो विरक्तो वा परमात्मन की जो परमात्मा में अनुरक्त है और परमात्मा से भिन्न गति में विरक्त है इस प्रकार क्या कहा जाता है इस प्रकार वैराग्य कहा जाता है क्या कहा जाता है परमात्मा से इतर संपूर्ण विश्व में कहा जाता है परमात्मा से इतर संपूर्ण में कहा जाता है क्योंकि यह ब्रह्म विद्या का प्रकरण है ना तो उपनिषद किसके लिए है मोक्ष के लिए है है ना मोक्ष किसके द्वारा होता है ब्रह्म विद्या के द्वारा होता है मोक्ष का साधन क्या है ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या को ही ब्रह्म उपासना ब्रह्म साक्षात्कार ऐसा कहा जाता है ध्यान रखना ज्ञान ज्ञान उपासना भक्ति ये सभी सब एक अर्थ में प्रद होंगे यहाँ पर ज्ञान भी दो प्रकार का आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान आत्मज्ञान और तो जो परमात्म जिस से ज्ञान है ना वही प्रीति रूप होने पर क्या कहा जाता है भक्ति तो जो कर्म कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति, भक्ति। योग तीन योगों का क्रम क्या है कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग कर्मयोग के द्वारा अंत करण होने पर है ना क्या आता है ज्ञान योग यू? ज्ञान योग में क्या होता है दे इंद्रिय मन प्राण बुद्धि से भिन्न अपने जो आत्मा वो दे दे है वो देवरूप का अनुसंधान होता है ब्रह्मात्मा इंद्रिय मन प्राण बुद्धि से भिन्न ब्रह्मत्मा का आत्मा ब्रह्मत्मा का आत्मा यह क्या है आपका ज्ञान योग ज्ञान योग में ज्ञान योग में किस किसका अनुसंधान होता है आत्मा का तो इसमें ये आत्मज्ञान है ये क्या है आपका हाँ आत्म साक्षात का होगा ज्ञान योग से और ज्ञान योग के बाद किसकी प्रवृत्ति होगी भक्ति योग की किसकी भक्ति योग की, हाँ तो भक्ति योग क्या है परमात्म ज्ञान भक्ति योग क्या है आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान तो अलग अलग समझे ना तो आत्मज्ञान तो यहाँ पर किस मानते हैं ज्ञान योग से और परमात्म ज्ञान क्या है भक्ति योग पता ही समझे हाँ परमात्म ज्ञान है भक्ति योग है ध्यान रखिएगा तो ब्रह्म विद्या ब्रह्मोपासना भक्ति ये सभी शब्द क्या है पर्याय ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान ये सभी पर्याय कि ज्ञानी की मुक्ति होती है उसका क्या मतलब होता है बात ही समझ में ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मविद्या की मुक्ति होती है यह तो सब देखिए यहाँ अलग अलग अर्थ नहीं लेते ज्ञानात्मा मुक्ति वहाँ ज्ञान क्या है भक्ति ही है ना, नारद परिवराज को हाँ। अच्छा। द्वितीय मंत्र है ना, एवं को पहले देख लो फिर मंत्र पढ़ेंगे एवं विदुषा फल संघ कर्तवादी त्याग युक्तम नित्य नैमित्तिक रूपम कर्म यावजीव अनुष्ठेयम इत्या है ना? इस प्रकार विदुषा इस प्रकार ज्ञानी के लिए विदुषा में क्या हुआ ज्ञानी विदुषा में क्या है ज्ञानी ज्ञानी मतलब यहाँ परमात्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है ना तो ब्रह्म ज्ञानी विदुषा दि विदुषा दि विसर गए हाँ विदुषा मतलब क्या है विद्वान विद्वान का मतलब क्या हुआ यहाँ पर विद्या वाला विद्या क्या ब्रह्म विद्या विद्वान का अर्थ विद्या वाला कौन सी विद्या ब्रह्म विद्या वाला हाँ, जब ज्ञानी का भी अर्थ भी हुआ ब्रह्म ज्ञान वाला ब्रह्म विद्या वाला एक ही बात है है ब्रह्म विद्या मतलब रातिया भाव वाला हाँ अब देखना फल संघ कर्तृत्वादी एवं फल संघ कर्तवादी कर्तित्व में रेप बना लेना रेपर कर्तवादि त्याग युक्त नित्य नैमित्तिक रूपम विद्यांग भूतम कर्म यावर सब कहां? तो और आप याव जीव अनुष्ठेय कहा नो वेदांताचार्य भाष्य देखेंगे अच्छा इस प्रकार ब्रह्म विद्यानिष्ठ को ध्यान देना ब्रह्म विद्या निष्ठ को क्या करना चाहिए पंक्ति लगाना देखिए ये उपनिषद क्या है ब्रह्म विद्या है ना तो ब्रह्म विद्या निष्ठ को कर्मानुष्ठान भी करना चाहिए क्या करना चाहिए ध्यान देना कि की ब्रह्मोपासना में सभी लोग प्रत्युत होना चाहते हैं कि हम भगवान की उपासना करें भगवान का ध्यान करें पर ध्यान हो पाता है उपासना हो पाती है क्यूँ नहीं हो पाती है क्योंकि अंताकरण की बहुत अशुद्धि पड़ी हुई है अंताकरण में बहुत सी अशुद्धि पड़ी हुई है बहुत से मल पड़े हुए हैं अंताकरण की क्या हुआ है अशुद्धि और हाँ, तो कर्मयोग करना, कर्म करना चाहिए है ना ये जरूरी है तो जैसे जैसे कर्मयोग से अंताकरण निर्मल होता जाता है वैसे ही ब्रह्मोपासना सुगम हो जाती है के लिए तो लगाइए तो यहाँ पर बताते हैं ये प्रथम प्रथम में में ब्रह्म को प्रथम मंत्र में ब्रह्म विद्या विद्या को बताई गई ना उनके hmm. द्वारा है है इसका ना तो इस पंक्ति को लगाने की कोशिश करो एवं विदुषा फल संघ कर्तवि त्याग युक्तम फल संघ कर्तृत्वी त्याग है ना त्याग है ना फल त्याग संग त्याग कर्तृत्व त्याग अल्टा समझ लेना है ना hmm. कर्म करना है ना तो फल त्याग युक्तम इस वाक्य के अंतिम में कर्म लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा है कर्म यावत जीवन अनुष्ठेयम तो कर्म का कर्म में कैसा करना चाहिए कि फल त्याग से युक्त संघ त्याग से युक्त और कर्तृत्व के त्याग से युक्त फल के त्याग से युक्त फल का त्याग और किसका त्याग है संघ का त्याग संघ देखो फल का त्याग का मतलब हुआ फल्छा का त्याग फल का त्याग हुआ मतलब फले से कर्म नहीं करने चाहिए फलेक्षा से कर्म हाँ तो फलेक्षा के त्याग के युक्त किसका त्याग है फलेक्षा का त्याग और संग त्याग है ना क्या क्या त्याग है संघ त्याग संघ का अर्थ होता है आसक्ति संघ का दो में मतलब संघ का क्या अर्थ बताया हमने आसक्ति आसक्ति तो इसको ध्यान देना ये संघ त्यागर्थ लिख लो कर्म में आत्मीयक्त तो बुद्धि का त्याग इतना पर्याप्त है जो हमने बोला अभी फल संघ कर्तवि तो त्याग युक्तम है ना मतलब फल त्याग अर्थ क्या हुआ फल फलेक् का त्याग क्या हुआ फल फलक्षा का त्याग फलेक् का त्याग और संग त्याग अर्थ हुआ कि कर्म में आसक्ति का त्याग बस तो इतना पर्याप्त है कर्म में तो इतना पर्याप्त है आपको लिखना फल त्याग का त्याग हुआ फल इच्छा का त्याग त्याग का त्याग क्या हुआ कर्म में आसक्ति का त्याग हाँ कर्म में आसक्ति का त्याग अथवा कर्म में आत्मीयुक्त बुद्धि का त्याग कर्म में आत्मीयुक्त बुद्धि मतलब जिस कर्म को कर रहे हैं ना ये कर्म हमारा है ऐसा समझना क्या है आत्मीयुक्त बुद्धि है मतलब जिस किसी वस्तु को अपना समझना क्या है आत्मयत बुद्धि किसी भी वस्तु को अपना समझना क्या है हाँ तो जिस कर्म को कर रहे हैं यह कर्म मेरा है ऐसा समझना क्या आत्मी तो, है आत्मीय हाँ तो संग त्याग कर दिया की कर्म में आत्मीयत्व बुद्धि का त्याग अथवा कैसे बताओ कर्म में आत्मति काम में कर्म में मतलब कर्म करो लेकिन हम कर्म हम मतलब कर्म हमारा है ऐसा नहीं समझना कर्म किसका है परमात्मा का है ना परमात्मा का कर्म है तो फल त्याग करते क्या हो गया फलेक्षा का त्याग और कर्म और संग त्याग कर दुआ कर्मों में आत्मत्व बुद्धि का त्याग और कर्तव त्याग कर दुआ कर्तृत्व बुद्धि का त्याग आदि त्याग करते क्या हुआ कर्तृत्व बुद्धि का मतलब मैं करता हूँ ऐसी बुद्धि मत करो ऐसा भाव मत रखो कौन सा भाव की मैं करता हूँ लौटने को करता मत समझो है, है ना गीता पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कौन करता है तो या तो कर्तृत्व तो भगवान में मान लो भगवान कर रहे हैं अथवा इसमें मान लो कि दे कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ भगवान से प्रेरित होकर कौन कर रहा है नहीं कर रहा हूँ ऐसा जैसा हो तो दोनों मतलब को करता नहीं समझना है परम पुरुष करता है उनसे प्रेरित होकर शरीर इंद्रिय कार्य कर रहे हैं ऐसा समझना हाँ तो यह बहुत अनुसंधान है ना चलते समय भी लोग सोचते नहीं आता है तभी तो देखने चलिए तो यहाँ पर क्या अर्थ हुआ की फल इच्छा करते हैं फल की इच्छा का त्याग कर्मो में आत्मीयत्व बुद्धि का त्याग और कर्तव्य बुद्धि के त्याग से युक्त त्याग से युक्त कौन कर्म कर्म करने हैं पर ऐसा कर्म करने वाले कोई मिलना बड़ा मुश्किल है, है ना मिलना बड़ा मुश्किल है बताई सोच में कर्म कैसे होना चाहिए त्रिवीर त्याग से युक्त त्रिवृत त्याग से युक्त कौन कर्म कर्म, कर्म। और ध्यान देना और कर्म कैसे होते हैं विद्या अंग विद्या के अंग है विद्या के विद्या से क्या लेना है ब्रह्म विद्या या ब्रह्मोपासना ब्रह्मोपासना के अंग कौन है कर्म बताई सोच में ब्रह्मोपासना का अंग कौन है अंग को करना जरूरी है जैसे संदे उपासन करते हैं तो संध्योपासन के समय अंगी अंग समझते हैं मुख्य कर्म को कहेंगे अंगी मुख्य कर्म को क्या कहेंगे और सहायक कर्मों को कहेंगे अंगी कहेंगे संध्योपासन के समय जो गायत्री जो जप करते हैं तो जप क्या होता है अंगी, अंगी जब क्या होता है अंगी। और स्नान स्नान आसन पर बैठना शिखाबंधन करना आचमन प्राणायाम ये सब क्या हो गया शिखाबंधन आचमन प्राणायाम सब क्या हो गए अंग हो गए बताए किन्याब अंग हो गयी तो ध्यान देना तो अंगी को निष्पन्न करने के लिए अंग करना पड़ेगा या तो नहीं करना पड़ेगा हाँ तो यहाँ पर अंगी कौन है ब्रह्मो या ब्रह्मविद्या और उसके अंग कौन है कर्म ब्रह्मविद्या के अंग कौन है कर्म करने पड़ेंगे है ना और अंग कैसे कर्म है तो कहते हैं नित्य नैमित्तिक रूप हम कर्म नित्य कर्म कौन से कर्म नित्य नैमित्त मतलब नित्य नैमित्तिक और काम में तीन प्रकार के कर्म प्रसिद्ध है नित्य नैमित्तिक और काम में तो काम में कर्म को नहीं लेना है काम कर्मों को नित्य नैमित्त कर्म संक्षेप में समझो और हम बाद में विस्तार से बताएंगे मतलब जिस कर्म को करना जरूरी है जिस कर्म को करना हाँ मतलब साथ जिस कर्म की को अवश्य करने को कहते हैं जिसके ना करने से पाप हो और अवश्य करना हो उसे क्या कहते हैं नित्य कर्म मेरे संदेह का नित्य कर्म है, है क्या होता है इच्छा नहीं जो नित्य निमित्त कर्मो ऐसी उनका फल है है ना फल है तो ना ना मतलब करने से करने। ने ने ने ने। होता है है। है। ना ये का की वहाँ क्या है की उनका प्रत्युक अपराग अभाव फल है और कोई फल नहीं है लेकिन और सभी वेदांति फल मानते हैं हमने अपनी पुस्तक में इसमें सब लिखा है फल जो है ना रामरुज मानते हैं शंकर मानते मध्य मानते बल्लभ मानते बहुत आचार्य मानते हैं और मीमांसक मानते सब हमने इस फल इसमें उदृत कर दिया है है ना वो थोड़ा सा लोग न्याय पढ़ करके ऐसा बोलने लगता है ऐसा अभी ध्यान देंगे पे तो ये तो कर्म तो नित्य नैमित्य कर्म समझे नित्य कर्म जैसे संदेह का हुआ गृहस्थ के लिए अग्निहोत्र नित्य कर्म है गृहस्थ के लिए अग्निहोत्र नित्य कर्म कर्म तो आप ईश्वर आराधना रूप कुछ होम है लेकिन प्रसिद्ध अग्निहोत्र ग्रस्थ के लिए ही है वैद्य सम्पूर्ण वैदिक कर्मो में गृहस्थ का ही अधिकार है है ना ग्रहस्थ का ही अधिकार है ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र नहीं है यह है कि ईश्वर की आराधना के लिए कुछ होम कर सकते हैं उसका कोई अग्निहोत्र नाम रखे तो अलग बात है शास्त्री अग्निहोत्र नहीं है वो तो तो तो तो ते ते के बाद भी करते हैं कुछ करते हैं अब ईश्वर की आराधना ब्रह्मचारी तो करे पर वो अग्निहोत्री ग्रस्त के लिए ही है ये ध्यान रखिएगा उसमें भी यदि वो क्या है कि पत्नी मर जाए विधुर हो जाए तो वो भी होम नहीं कर पाए नहीं कर सकता है नहीं कर सकता है है ना इसलिए सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम कहा गया है इस दृष्टि से सभी कर्मों में उसका ही अधिकार है इस दृष्टि से और उसमें बहुत ज्यादा प्रपंच है और मोक्ष के लिए साधना नहीं होगी तो फिर संन्यास्रम को सृष्ट कर तो दिया उसको श्रेष्ठ दे दिया तो अब नेमि... अच्छा अब जो जो लोग किसी इष्ट मंत्र की दीक्षा लिए हैं तो उसका जब भी उनके लिए नित्य कर्म बन जाए जाएगा जिन्होंने इस सम्बन्ध की है उनका जब भी नित्य कर्म बन जाएगा नित्य कर्म नैमित्त कर्म देखेंगे नैमित्तिक कर्म जैसे किसी निमित्त के लगने पर जो कर्म किए जाए जैसे ग्रहण लगने को स्नान करना ये क्या है नित्य। नित्य। करना जरूरी है है ना ऐसे संक्षिप्त में समझ लीजिए तो नित्य नैमित्तिक रूप कर्म ये कैसे है विद्या के अंग है अंग भूतम अंग ये ब्रह्म विद्या के अंग है इनको करना जरूरी है और कब तक करना है यावत जीवन जीवन पर्यंत अनुस्थे है ये कब तक करना है जीवन पर्यत जीवन पर्यत अनु है इस बात को कहते हैं इस प्रकार ज्ञानी के लिए इस प्रकार ज्ञानी के लिए क्या है अलेक्षा का त्याग tref... कर्मो में आत्मीयत्व बुद्धि का त्याग तथा कर्तृत्व बुद्धि के त्याग से युक्त नित्य नैमित्तिक रूप विद्या के अंग भूत कर्म जीवन पर्यंत अनु हैं जीवन पर्यत अनु हम करते हैं अनुष्ठान योग्यो अनुष्ठान के योग्य है ना तो किसके लिए यावत जीवन अनुष्ठान बोलो विदुषा मतलब विद्वान के लिए है ना विद्वान के लिए ब्रह्म विद्यानिष्ठ के लिए भी ब्रह्मोपासक के लिए है ना मुख्य है क्या ध्यान देना विद्या के अंग कर्म तो उसी के लिए ब्रह्म विद्या निष्ठ के लिए ही विद्या के अंग भूत कर्म है यदि कोई ब्रह्म विद्या निष्ठ नहीं है और नित्य को करता है तो उसके कर्म में ब्रह्म विद्या की अंग नहीं वाँगे बनेंगे वाँगे। तो उसके कर्मों से ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति नहीं होगी मुख्य कर्मो तो में हाँ उसके वो मुख्य कर्म हो गए है ना यहाँ यहाँ विद्या के अंग बनेंगे इसके कर्म और उसके कर्म क्या है मुख्य कर्म बनेंगे तो ऐसी नहीं ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो कर्मयोगी करने वाला माना जाएगा क्या माना जाएगा आ, और ये क्या है कि कर्मयोगी नहीं है ये बल्कि क्या है ये तो भक्ति योगी हैोगी है या कह भक्ति योगी है ब्रह्म विद्यानिष्ठ है वो केवल कर्मनिष्ठ कहा जाएगा वो कर्मनिष्ठ कहा जाएगा या ब्रह्म विद्यानिष्ठ कहा जाएगा इतना अंतर है ना वो ब्रह्म विद्यानिष्ठ कहा जाएगा ये ब्रह्म कहा जाएगा वह कर्मनिष्ठ कहा जाएगा ये अंतर आएगा या वह जीवन अनु है लग जाएगी पंक्ति जी किस शब्द का किसके साथ संबंध होता है इस बात पर बहुत ध्यान प्रावधानी रखनी चाहिए ठीक है तो अब देखना कि तो प्रथम मंत्र के बाद मंत्र इसलिए आया कि प्रथम मंत्र में जो ब्रह्म विद्या कही गई तो उसके अंग रूप से कर्म अनुष्ठे है इसको द्वितीय मंत्र से कहा गया तो ये जीवन पर्यंत अनुष्ठे हैं कर्मो का त्याग नहीं किया जा सकता है अच्छा गीता में सब बहुत सारे कर्म बताए है ना भगवदगीता तो करने के लिए बहुत सारे आचार्यों का जन्म आज का था बताया ना देवता की दूज की गुरु की पूजा करना आचार्य की सेवा करना ये सब के लिए बहुत सारे कर्म वहाँ बताए गए बहुत से लोग कहते हैं कि सन्यास धर्म जो होता है उसको कर्म चाहिए कर्म नहीं करने चाहिए मतलब जो सन्यासी के लिए जैसे कि ये कर्म अग्निहोत्र आदि कर्म सन्यासी के लिए नित्य नैमित्त कर्म तो करने करना चाहिए नित्य नैमित्त कर्म सब के लिए अलग अलग है जैसे अग्निहोत्र नित्य कर्म है पर सन्यास में नहीं हो सकता है, है ना भगवान नाम जब तो हो सकता है ना ऐसा कुछ कर्म हो सकते हैं पर जिसके लिए जिन कर्मों का विधान है उसके तो लिए वो कर्म नित्य नैमित करने चाहिए ऐसा करने चाहिए जो मंत्र समाह अन्य ना कर्म लिप्यते नरे पर छत गुम सम कहते हैं ना गुम उच्चारण करते हैं यहाँ पर देखेंगे कुह कर्माणि है सतम में हमसे इसका उच्चारण नहीं हो पाता कर्मा जिजीवी सेत सामि न अन्यथा इत अस्ति एवं थयि न अन्यथा इत अस्ति न कर्म लिप्यते नर लगाइए सतम सतम इह पर दो ना दिखाई देते हैं ना कुर्वन एवं स्वादिश नो ना हो गए ठीक है कुरवन इह ऐसा पदच्छेद है तो देखना सतम कर्माणि समी कुर इिजी विशेष सतम समी कुर एव इह जिजी विशेष 100 वर्ष तक मनुष्य की आयु सामान्यतः 100 वर्ष है तो 100 वर्ष से इसलिए कह दिया है ना कि 100 वर्ष तक कर्म करते ही 100 वर्ष तक कर्म 100 वर्ष तक कर्म करते हुए ही प्रसंगानुसार ब्रह्म विद्या के अनुरूप कर्म करते हुए ही प्रसंगानुसार नहीं हाँ कि 100 वर्ष तक कर्म करते हुए ही कितने वर्ष तक सौ वर्ष तक कर्म करते हुए ही कुर करते हुए सत्री वृत्य है ये करते इस लोक में जी विशेष जीने की इच्छा करे जीने की इच्छा कर सौ हाँ। वर्ष तक कर्म करते हुए ही इस लोक में जीने की इच्छा करे आलस प्रमाद होने से अच्छा है मर जाना इस बात को ध्यान रखना बहुत लोग सोचते हैं आलस प्रमाद में बैठे हैं तो बहुत आराम है तो ये बहुत आलसी लोग होते हैं खाना पीना सोना कुछ करते नहीं देखेंगे पंक्ति लग जाएगी सौ वर्ष तक कर्म करते हुए ही इस लोक में जीने की इच्छा करेगी है ना? अब देखेंगे यहां पर नई एवं, त्वाई? एवं। हाँ, तुझे अधिकारी के लिए मतलब ब्रह्म विद्यानिष्ठ अधिकारी के लिए सामने वाले को कहा जाता है तुझे ब्रह्म विद्यानिष्ठ अधिकारी के लिए एवं मतलब है। ऐसा उपदेश ऐसा हाँ तुझ ब्रह्म विद्यानिष्ठ अधिकारी के लिए एवं कर्त ऐसा उपदेश है अथवा कहे कर्म कर्तव्य है कर्म हाँ यह कर्मानुष्ठान उचित है ब्रह्म विद्यानिष्ठ अधिकारी के लिए कर्मानुष्ठान उचित है ठीक है ब्रह्म विद्यानिष्ठ अधिकारी के लिए एवं का क्या है कर्मानुष्ठान उचित है आगे देखेंगे तो एवं कर हो गया इत अन्यथा न अस्थित इत इता करते है कर्मानुष्ठान से अन्यथा का अर्थ है कर्म अन्य से अन्य कर्मानुष्ठान से भिन्न उपाय नहीं है गीता का क्या तो हो तो कर्मान कर गया कर्मानुष्ठान से अन्यथा तथा भिन्न उपाय कर्मानुष्ठान से भिन्न उपाये तो कर्मानुष्ठान को छोड़ करके और कोई उपाय कौन कह रही श्रुति कह रही है कर्मानुष्ठान से भिन्न उपाय नहीं है लग गया गीता अन्यथा नरे कर्म न लिप्यते नरे कर्थ है इसे ब्रह्म विद्यानिष्ठ मनुष्य में या ज्ञानी ब्रह्म विद्यानिष्ठ मनुष्य में ज्ञानी मनुष्य कर्म लिफाई मान नहीं होता है कर्म लिफाई मान यदि कहे यदि वो कर्म करेगा तो कर्म बंधन कर देगा तो कहे कर्म लिफाई मान नहीं होगा तो बंधन कर पाएगा नरे मतलब ब्रह्म विद्या कर्म मान नहीं होता है तो लगी विशेष वही एवं न अस्थित कर्म नरे न लिखते ये ध्यान देना अब यहाँ पर ध्यान देना कि देखो शंकराचार्य ऐसा कहते हैं कि प्रथम मंत्र किसके लिए है ज्ञानी के लिए है है ना मतलब मुमुक् के लिए और द्वितीय मंत्र बुभुक्षु के लिए शंकराचार्य का कहना प्रथम मंत्र किसके लिए है और द्वितीय मंत्र भुभुक्शु के लिए क्यों यहाँ जिजी विषेद आ गया जिजी विषा आ गई जीने की इच्छा भी गई और जिजी विषा का ऐसी है विरोधी में है, है न मुमुक्ओा कैसे है, तो भी है तो इसलिए ये इसलिए कर्म ये किसके लिए है मुमुक्षु के लिए है कर्मी के लिए है, है? मुमुक्षु के लिए ज्ञानी के लिए नहीं। नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा सिद्धांत में नहीं माना जाता क्यों नहीं माना जाता क्योंकि कर्म योग का प्रकरण है मुमुक्षु व्यक्ति के लिए कर्म योग का प्रकरण उनतालीस अध्याय में हो गया ये तो मुमुक्षु ब्रह्म विद्या प्रकरण मुमुक्षु के लिए ही है तो जो बात आएगी मुमुक्षु के लिए ही आएगी एक मंत्र मुमुक्षु के लिए कहकर बात लाएंगे भानतु तो program निष्ठ के लिए मुमुक् के लिए प्रकरण है सब कुछ के लिए ही कहा जाता है तो यहाँ जो कर्म कहे गए हैं वे कर्मयोगी के कर्म नहीं है बल्कि निष्ठ मुको करने, करने है ना मुमुक्सु के कर्तव्य कर्म कहे जाते हैं के कर्तव्य कर्म कैसे होते हैं ब्रह्म विद्या के अंग होते हैं तो ब्रह्म विद्या के अंग रूप कर्मो को यहाँ पर कहा जाता है गीता में है ना क्या है कि वो कर्मडयी संसिद्धि मासिता जनकादय जनक महर्षि नहीं जनकादि आदि राजस्वी है ना कि जनकादि राजाओं ने कर्म से ही संसिद्धि को प्राप्त किया कर्म की बहुत महिला है अच्छा तो ये ब्रह्म विद्या तो यहाँ पर ध्यान देना लेकिन जो विषेक आ गया उसका क्या होगा मुमुख्या विरोधी है तो ध्यान देना ब्रम्हविद्यानिष्ठ के मन में इतनी इच्छा हो जाती है क्या की इस शरीर से ही परमात्मा साक्षात्कार हो जाए क्या इस शरीर से ही परमात्मा साक्षात्कार हो जाए और अगला शरीर ना लेना पड़े इतनी इच्छा को हो सकती है नहीं हो सकती यदि बिल्कुल इच्छा ना हो तो कुछ भी वो ग्रह्म विद्या लगेगा क्या नहीं लगेगा है ना मतलब मोक्ष की इच्छा है की नहीं तो बिल्कुल हाँ यह की मुमुख्या हो जि जीवी विरोधी तो कहते हैं तो इतना तो इच्छा हो ही जाती है कि इस शरीर से ही ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति हो जाए शरीर से ही परमात्मा साक्षात्कार हो जाए दूसरा शरीर ना लेने ऐसी इच्छा क्या कहा है तो सौ वर्षकर्म करते हुए जीवित रहे तो जीवित नहीं कहकर जीवी विषेद का है पंक्ति लगाइए ब्रह्मविदों की मतलब ब्रह्म ज्ञानी को भी मतलब ब्रह्म ज्ञानी या ब्रह्मो का सब ब्रह्मवेद का ब्रह्म ज्ञानी को भी ब्रह्म ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति पर्यंत यावत पूर्ति जब तक विद्या की पूर्ति हो जब तक विद्या की निष्पत्ति हो है ना <laughs> ब्रह्म ज्ञानी को भी विद्या की निष्पत्ति पर्यंत विद्या की सिद्धि पर्यंत जीवन इष्ट होता है होता है उसको और कब तक इष्ट होता है विद्या की निष्पत्ति पर्यत विद्या की निष्पत्ति पर्यंत ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति का मतलब साक्षात्कार हो जाए जिससे परमात्मा का साक्षात्कार होना होता है ना होता है की ब्रह्म ज्ञानी को भी ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति पर्यंत जीवन इष्ट होता है इसी ज्ञापना का अर्थ है ऐसा बोध कराने के लिए श्रुति में संगा प्रत्येक है ना मतलब जीवित नहीं कहा बल्कि क्या कहा ठीक है तो ऐसा प्रयोग किया गया क्या बोध कराने के लिए कि ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति पर्यंत तो उसको भी जीवन इष्ट होता है या बोध कराने के लिए बात तो सही है ना सतम जो कहा है, सो वर्ष तो कोई कोई निश्चित नहीं है सौ वर्ष ही आयु कम होती है प्राय सतमिति इति या प्रायिक विश्राम और सतम या प्रायिक वचन है कैसा है लो प्राय सौ वर्ष कही गई है प्राय सौ वर्ष आ गई आयु प्रारब्ध के अनुसार है है ना में, युगों में ज़्यादा होता है हाँ अन्य कई तो तो तो कई हजार सुनने माता में आता एक कल्याण जो स्वामी जी थे अभी पाँच छह साल पहले मेरे सुख साल में रहते थे एक सौ अट्ठाईस साल भी तो हुए मेरे बचपन के महात्मा थे उनको पद्मश्री सरकार ने पुरस्कार दिया था समर्पित महात्मा थे गांधी जी, जी की तरह से गांठ घुटने से नीचे कभी कपड़े वो नहीं पहनते थे घुटने से ऊपर ही पहनते थे फट जाने पर उसको गांठ लगा लगा कर पहनते रहते थे और बहुत उन्होंने उपकार किया है कई मंदिर मस्जिद का निर्माण उन्होंने नहीं दिया एक भी लेकिन उन्होंने कई हजार मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए उन्होंने पंजाब में आतंकवाद हुआ था तो कितनी दुर्दशा खराब थी तो चंदा इकट्ठा करके मांग मांग करके पैसा उन लोगों को दिया अच्छा बहुत समाज सेवा मांग की तो एक सौ अट्ठाईस वर्ष जीत गांधी जी जी के सुना के थे सुपार में रहते थे तो आयु है कोई फायदा नहीं है ब्रह्म ब्रह्म विद्या विद्या की की हो जाए जाए कल मर जाए, तो क्या फर्क पड़ता है और ब्रह्म की ना तो कोई फायदा नहीं, है। है? नहीं है? अच्छा अभी देखो यहाँ पर सतम मतलब ये ये प्राया को लेकर मतलब प्राय सौ वर्ष आयु ठीक है वर्ष, समा करते समय सो वर्ष अपने अधिकार के अनुसार कर्म को करते हुए ही जीवन होना चाहिए जीवित जीव, जीवन होना चाहिए किस प्रकार होना चाहिए सौ वर्ष तक अपने अधिकार के अनुसार कर्म करते हुए ही जीवित रहना चाहिए या जीवित मतलब क्या है? जीवन की इच्छा करना चाहिए जीवन कर लेना जीवन की इच्छा ठीक है <personalized voice> थीवन की थीवन की क्या सौ वर्ष तक अपने अधिकार के अनुसार कर्म करते हुए ही कर्म कैसे अपने अधिकार के अनुसार अपने अधिकार का अतिक्रमण करके कर्म नहीं करना चाहिए जिसका जिसमें अधिकार है वही करना चाहिए आजकल तो सब हो गया है ना सन्यासी का कर्म गृहस्थ करता है गृहस्थ कर्म सन्यासी करता है सब उल्टा हो गया है ना तो अपने अधिकार के अनुसार ही जो है सब कर्म करके जीवित रहना चाहिए कितने वर्ष तक है वर्ष। कर्म करना है किसके अनुसार अधिकार के अनुसार कर्म करते हुए ही जीवित रहना चाहिए आगे चलना या ऐसा करना सौ वर्ष तक जीवित रहते हुए अधिकार के अनुसार कर्मों को करे ही लगा लेना क्या सौ वर्ष जीवित रहते हुए क्या सौ वर्ष सौ वर्ष जीवित रहते हुए अपने अधिकार के अनुसार कर्मों को करे ही कर्मों को करे लग गया जीवन का क्या हुआ जीवित रहते हुए जीवन का हुआ जीवित रहते हुए अपने अधिकार के अनुसार कर्मों को करे ही न कदाचित अपनी विद्यांगम कर्म परिचर्य इसका तात्पर्य क्या है कि कभी भी ब्रह्म विद्या के अंग कर्मों का त्याग ना करें कभी भी ब्रह्म विद्या के अंग कर्मों का त्याग ना करें मतलब प्राय की प्रायिक कथन है मतलब मनुष्य की आयु सामान्यतः 100 वर्ष होती है इसलिए कह दिया है ना प्रायिक विषय कर्थ समझ लेना सामान्य कथन क्या सामान्य सामान्य कथन है, है ना? ये ले लेना। कि अच्छा, तो इस सिद्धांत पर क्या होगा? कभी भी ब्रह्म विद्या के अंग कर्मों का त्याग, ब्रह्म विद्या के अंग कर्म का त्याग कभी ना करें, है ना कर्म सभी के अलग अलग हैं, ब्रह्मचारी के अलग हैं, ग्रस्थ के अलग हैं, सन्यासी के अलग हैं, सबके अलग अलग है उन कर्मो का त्याग ना करे ठीक है सबसे ज्यादा कर्म किसके लिए है गृहस्थी के लिए सबसे कम कर्म किसके लिए है सन्यासी के लिए कर्म कम है लेकिन वहाँ फिर में पूरा समय देना है कर्म ऐसा अच्छा अध्ययन भी जो विद्यार्थी है अध्ययन भी उनका नित्य कर्म हो जाएगा विद्यार्थी का अध्ययन नित्य कर्म की श्रेणी में आ जाएगा हाँ तो आगे ध्यान देना अस् वाक्य फल साधन भूत स्वतंत्र कर्म विशेष विशेष हेतु तो ध्यान देना कि ये जो वाक्य है ना कुर्वान्य कर्माणी या वाक्य जिन कर्मों का विधान करता है वे कर्म स्वतंत्र है अथवा ब्रह्म विद्या तो के अंग नहीं बताइए ब्रह्म विद्या के अंग ठीक है और तो ये क्या है किसको करने है ब्रह्म को करने है अथवा ये कर्म को करने है है ना हा ब्रम् विद्याष्ट को करने है कर्मी के लिए नहीं अब देखना शंकर के अनुसार ये कर्म में क्या है कि स्वतंत्र कर्मों का प्रतिपादन है ब्रह्म विद्या के अंग कर्मों का प्रतिपादन नहीं है शंकर के अनुसार ब्रह्म विद्या का कोई अंग नहीं ब्रह्म विद्या का कोई अंग नहीं, नहीं। वहाँ जो है ब्रह्म ज्ञान किसी की अपेक्षा नहीं करता है कर्मों के कर्म की अपेक्षा नहीं करता है कर्म ज्ञान के रामनुजादी क्या कर्म ज्ञान के क्या करनी चाहिए ब्रह्म जिज्ञासा जब कर्म का ज्ञान हो गया कर्मो का फल फल विनाशी है क्षणिक तो तो है ना नश्वर है तो फिर क्या करनी चाहिए ब्रह्म जिज्ञासा शंकर के अनुसार क्या है की वहाँ ब्रह्म ये ब्रह्म वो की ब्रह्म जिज्ञासा है वो ये कर्म की अपेक्षा नहीं करती है तो कर्म ज्ञान के अंतर अर्थ नहीं करते हैं वे कहते हैं साधन से कुछ संपत्ति के अंतर साधन से कुछ साधन से कुछ होने पर ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए तो उनके अनुसार ब्रह्म विद्या कर्म की अपेक्षा नहीं करती है यह वाक्य स्वतंत्र कर्म विधान करता है तो उसके लिए कहते हैं अस् वाक्य से इस वाक्य को फल साधन भूत स्वतंत्र कर्म विषय फल का साधन भूत ध्यान देना कि फल से लेना क्या है कर्मो के अलग अलग जो फल गए गए हैं कर्मों के जो अलग अलग किसी कर्म का फल स्वर्ग है किसी कर्म का फल क्या है आपका पुत्र है किसी कर्म का फल धन संपत्ति है ये सब कर्मों के फल है, है ना है? उसको कोई करने की बात आएगी वो तो करने के विधान किया जाएगा करने का विधान तो नहीं होगा ना अब ध्यान देना की फल के फल का साधन भूत कौन है स्वतंत्र कर्म किसी के अनुसार फल के साधन भूत स्वतंत्र कर्म, कर्म से स्वतंत्र कर्म विषय समझे ना फल के साधन स्वतंत्र कर्म से संबंध रखने वाला कौन वाक्य हम सरल शब्दों में आपको बताते हैं सीधा क्या है फल के साधन भूत स्वतंत्र कर्म को विशेष करने वाला है कौन ये वाक्य फल साधन भूत स्वतंत्र कर्म विषया कस्ट वाक्य से वाक्य तो फल साधन बुध स्वतंत्र कर्म विषय कौन होगा वाक्य फल के साधन भूत स्वतंत्र कर्म विषय वाक्य और सरल शब्दों में फल के साधन साधन का साधन साधन क्या हैं फल के साधन स्वतंत्र कर्म से संबंध रखने वाले इस वाक्य को इस A客 -A客 -A客. ध्यान देना फल साधन बुध स्वतंत्र कर्म विषय कौन होगा वाक्य तो विषय तो किसका होगा वाक्य का लग गया मतलब इस वाक्य को फल के साधन स्वतंत्र कर्म में इस वाक्य का फल के साधन स्वतंत्र कर्म से संबंध मानने आरोप हो गया क्या इस वाक्य का फल के साधन स्वतंत्र कर्म से संबंध मानने में संबंध संबंध मानने में विशेष हेतु का अभाव सूत्र से कहा गया है विशेष हेतु का अभाव सूत्र से कहा गया है विशेष किसका अभाव विशेष हेतु विशेष हेतु का भाव सूत्र से कहा गया है तो ध्यान देना किस में विशेष से हेतु का भाव बता सकते हैं कुछ कर्म भी तो। हाँ, इस वाक्य के फल साधन भूत स्वतंत्र कर्म विशेष से हेतु का भाव सर्व शब्दों में इस वाक्य का फल के साधन स्वतंत्र कर्म से संबंध मानने में इस वाक्य का फल के साधन स्वतंत्र कर्म से संबंध मानने में विशेष हेतु का भाव सूत्र ऐसी कहा गया है लग गया तो यहाँ सूत्र क्या है ना अविशेषात ना अविशेषात है ना, भी। भी भी है ना? तो अविशेषात है यहाँ पर तो अविशेष अविशेषात में पंचमी भी होती है ना हाँ तो यहाँ अविशेषात का हो गया विशेष हेतु का भाव क्या अर्थ हो गया विशेष हेतु का विशेषात अर्थ हो गया विशेष हेतु और अविशेषात है ना तो विशेष हेतु का भाव विशेष हेतु का भाव सूत्र से कहा गया वाक्य का फल का साधन स्वतंत्र कर्म का एक मिनट एक मिनट मतलब ये जो वाक्य है ना कुर्वन ने वे कर्माणी है ना इस वाक्य का विषय यदि माना जाए फल का साधन स्वतंत्र कर्म मतलब इस वाक्य का विषय ब्रह्म विद्या का अंग कर्म न माना जाए स्वतंत्र कर्म माना जाए इस वाक्य का विषय क्या माना जाए फल के साधन स्वतंत्र कर्म माना जाए तो इस वाक्य का फल के साधन स्वतंत्र कर्म विशेषत्व में विशेष हेतु का भाव सूत्र से कहा गया लगती इस वाक्य का फल के साधन स्वतंत्र कर्म से संबंध मानने पर स्वतंत्र मानने में स्वतंत्र कर्म विशेष हेतु नहीं बताते हैं इस वाक्य का फल के साधन स्वतंत्र कर्म से संबंध मानने में किसका संबंध है वाक्य का किसमें संबंध है हाँ फल के साधन स्वतंत्र कर्म से संबंध मानने में विशेष हेतु का भाव सूत्र से कहा गया ये सूत्र लगा लो फिर बता देंगे है तो ना वह पूछते हैं न अविशेषा ना है न ना करती यह हो गया की यह वाक्य फल के साधन स्वतंत्र कर्म को नहीं कहता है नख्यात हुआ कौन सा वाक्य कुरुवन में ये ब्रह्मसूत्र है। तो ब्रह्मसूत्र है क्यों बनाया गया है ब्रह्म सूत्र है तो सूत्र में श्रुति का विचार किया गया है नुअवन वे करवाणी या वाक्य फल का फल के साधन स्वतंत्र कर्म को नहीं कहता है वो ऊपर से प्रकरण आ रहा है ना ब्रह्म विद्यांग कर्म ऐसे प्रकरण चलता है न जिसे अनुवृत्ति अधिकार चलता है अष्टाध्यायी में तो यहाँ भी उसी प्रकार संबंध चलता है न मतलब या वाक्य फल के साधन स्वतंत्र कर्म को नहीं कहता है क्यों नहीं कहता है तो बताते हैं अविशेषात क्योंकि विशेष हेतु का भाव है विशेष हेतु का भाव है और विशेष हेतु क्या है आपको समझाए देते हैं ठीक है इसमें देखना ये टिप्पणी में चलेंगे न विशेषात् न अविशेषात् पुरुषार्थाधिकरण इदम ब्रह्म की पुरुषार्थाधिकरण है इदम ब्रह्म या ब्रह्म सूत्र पुरुषार्थाधिकरण में है कौन सा ब्रह्म सूत्र अब ध्यान देना इति प्रकृत मंत्र जिस मंत्र का प्रकरण चलेगा उसे क्या कहेंगे ना कुर्व्यवे इस प्रासंगिक मंत्र को लेकर प्रासंगिक मंत्र को लेकर पूर्व पक्षी के द्वारा पूर्व पक्षी के द्वारा अच्छा यहाँ पूर्व पक्ष अलग है ध्यान देंगे हाँ ठीक है पूर्व पक्षी कहता है की ये जो वाक्य है ना, ना, ना तो ये आत्म तो पूर्व पक्षी के अनुसार कर्म है प्रधान कर्म क्या है और विद्या क्या है उसका अंग एक ऐसा पूर्व पक्ष है ध्यान देना सिद्धांत क्या है कि ब्रह्म विद्या प्रधान है और ब्रह्म विद्या का अंग क्या है कर्म, कर्म है और शंकराचार्य के अनुसार क्या है कि ब्रह्म विद्या किसी की अपेक्षा नहीं करती और यहाँ जो एक पूर्व पक्ष ऐसा आ रहा है वो सिद्धांति से ठीक विपरीत आ रहा है वो कहता है की ब्रह्म विद्या बनेगी अंग आत्मज्ञान बनेगा अंग और अंगी क्या बनेगा कर्म ऐसा रहा है लगाइए इस प्रकृति मंत्र को लेकर के द्वारा आत्म विधान मतलब आत्मज्ञानी को भी नियम से जीवन पर्यंत कर्मानुष्ठान का विधान होने से किसको आत्मज्ञानी को भी नियम से जीवन पर्यंत कर्मानुष्ठान का विधान होने से कर्मानुष्ठान का विधान किसके लिए आत्मज्ञानी को भी और नियम से मतलब किसी दिन छोड़ना नहीं है जीवन पर्यंत कर्मानुष्ठान का विधान होने से तेसा आत्मज्ञानम तेसा मतलब आत्मज्ञानी नाम आत्मज्ञानियों का आत्मज्ञान कर्म का ही अंग है तेसा मतलब उनका आत्मज्ञान कर्म का ही अंग है अंग कौन हुआ कर्म नहीं कर्मणा सष्टी है कर्म का ही अंग है कर्मणा सष्टी है कर्म का ही अंग है कौन अंग है आत्मज्ञान आत्मज्ञान या ब्रह्म क्या कह सकते हैं आत्मज्ञान या ब्रह्म विद्या किसका अंग हो गई हाँ। तो प्रधान क्या हो गया कर्म एक ऐसा पूर्व पक्ष आ गया कुरुआव यहाँ पर प्रकृति मंद को लेकर पूर्व पक्षी के द्वारा पूर्व पक्षी के द्वारा आत्मज्ञानी के लिए नियम से जीवन पर्यंत कर्मानुष्ठान का विधान होने से उनका आत्मज्ञान किसका आत्मज्ञानी का आत्मज्ञान कर्म का ही अंग है कर्म का ही कौन अंग है आत्मज्ञान इसी आक्षेपे कृत्या ऐसा आक्षेप करने पर आक्षेप ना ना उनके नहीं, नहीं उनके अनुसार क्या है कि कर्म क्या है मुख्य कर्म क्या हो गया और उसके अंग रूप से क्या है ना आत्मद्रम विद्या उसका अंग है जो आत्मज्ञान है वो क्या उसका अंग है मुख क्या है कर्म ही है वो कर्म कोई ही महत्व देता है हाँ जितने कर्मों का विधान किया गया शास्त्रों में सब कर्म ले लेना है केवल नित्य निमित्त नहीं सभी कर्म ले लो ना ना ना ना उनको तो अंगी ही मुख्य है ना तो आत्मज्ञान का सहयोग लेकर के मुख्य क्या करना है कर्मयोगी करते रहना है कर्मयोगी करते रहना है कर्मयोग ही ब्रह्म विद्या थोड़ी चाहिए आत्मज्ञान के उद्देश्य से भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो कर्म हो पाएगा तो ऐसा थोड़ा आत्मज्ञान चाहिए इतना उनका मतलब है तो आत्मज्ञान so, क्या हो गया ये हो, हो गया अंग और मुक्त तो आत्मज्ञान हो गया अंग और मुक्त क्या हो गया कर्म है तो ऐसा कर्म ही प्रधान है कर्म ही जीवन पर्यंत करना चाहिए और ब्रह्म विद्या कभी अंगी नहीं हो सकती है मतलब हुआ हाँ पूर्वी भाषा समझ सकते हैं अच्छा लग गया आक्षेपे कृपया ऐसा आक्षेप करने पर किसके द्वारा आक्षेप किया गया बोलो पूर्व पक्षी के द्वारा पूर्व पक्षिना में यहाँ पर है, है ना आक्षेप करने पर इदम समाधान सूत्रम या समाधान सूत्र हुआ जब आक्षेप आएगा ना तो आक्षेप होने पर समाधान सूत्र कौन सा है न अविशेषा कौन सा सूत्र है चलिए अश्विन मंत्रे कर्माण पदम दृष्टम कुरुन में वे है ना इसमें कर्मण पाठ है तो आप कर्माणी बना लो सूत्र कर लो पाठ है ना अब ध्यान देना तो ये इसका जो जो क्या मानता है कि यहाँ पर जिन कर्मों का विधान किया गया है वे कर्म कैसे हैं अंगी कर्म हैं मुख्य कर्म हैं और ब्रह्म विद्या ही उसका क्या है, है। उल्टा हो गया ना फिर सिद्धांति क्या मानता है ब्रह्म विद्या मुख्य कर्मों का विधान किया गया वो कहता है नहीं ऐसे मुख्य कर्मो का प्रधान अंगी कर्म का विधान किया गया है जिसका अंग कौन ब्रह्म विद्या है ऐसा हो रहा है तो अब देखना तो इसका सिद्धांती क्या कहता है कि या स्वर्गादी फल साधन स्वतंत्र कर्माणी देखा गया है कर्माणी पद है स्वतंत्र कर्माणी पद तो नहीं है यदि स्वतंत्र कर्माणी ऐसा कहा जाता तो क्या होता की स्वतंत्र कर्मयोग का विधान हो जाता स्वतंत्र कर्मयोग का और उसका अंग ब्रह्म विद्या हो जाती है उसका अंग आत्म ज्ञान हो जाता ध्यान देना ब्रह्म विद्या विद्यागंग आत्मज्ञान कब होता नहीं नहीं भूल हो गई मतलब कर्म कर्मकांग कर्म कांग ब्रह्म विद्या कब होती जब स्वतंत्र कर्म का विधान होता स्वतंत्र कर्म का विधान कब होता जब कुर्य वे कर्माणी की जगह कुरान्य वे स्वतंत्र कर्माणि होता यदि कुरवान्य स्वतंत्र कर्माणि होता तब तो स्वतंत्र कर्म योग का विधान होता और उसका अंग ब्रह्म विद्या हो जाती लगाइए इस मंत्र में कर्माणी यही पर देखा जाता है ना तो स्वर्गा फल साधन स्वतंत्र कर्मानी स्वर्गादी फल का साधन स्वतंत्र करवाणी ऐसा पर नहीं देखा जाता है तो जो करने ब्रह्म विद्या केवल देश भिन्न आत्मा का ज्ञान इतना ही इतना ही बस इतना ही पूरी ब्रह्म विद्या नहीं देश भिन्न आत्मा का ज्ञान इतना बस इतना ऐसे ही बस गया, गया गया। हाँ। तो कर्म का योग हुआ ना? नय आत्मा का ज्ञान हो तो ऐसा अब ध्यान देना क्या है कि पंक्ति लगेगी कि यदि स्वर्गादी फल साधन बहुत स्वतंत्र कर्माणी कहते तब इस मंत्र के द्वारा कैसे कर्म का विधान होता है अंगीकर्म का स्वतंत्र कर्म योग का विधान होता कर्म का विधान होता तो स्वतंत्र कर्म का विधान होता क्या कहने पर तो स्वतंत्र कर्माणी हाँ फल साधन भूत स्वतंत्र कर्माणी कहते हैं तो इस मंत्र के द्वारा स्वतंत्र कर्म योग का विधान होता और उसका अंग ब्रह्म विद्या या हो जाता ठीक है वो कहता सभी कर्म करने हैं नित्य नैमित्तिक काम कुछ छोड़ना नहीं है कर्म में ही जीवन लगाना है है ना स्वर्ग आदि फल साधन भूत भी तो ले रहा है सब कर्म कोई शासने कर्म आए ऐसा काम भी करने हैं सब करने है वही मुख्य है मीमांस के अनुसार जो है कर्म ही प्रधान है कर्म प्रधान है ये तो कहते हैं सब ये तो आलसी लोगों का काम है में सब या कर्मण लोगों का काम है अच्छा एवं विशेष हेतु तो आदर्शनाथ इस प्रकार विशेष हेतु ना देखे जाने थे। मंत्र में विशेष हेतु स्वर्ग आदि फल साधन भूत प्रसन्न कर्माणी ऐसा विशेष हेतु देखा जाता है हाँ इस प्रकार विशेष हेतु के ना देखे जाने से यदि विशेष हेतु नहीं देखा गया विशेष हेतु देखा जाता तो मालूम हो जाता कि फल के साधन स्वतंत्र कर्म योग का या मंत्र विधान कर रहा है पर विशेष हेतु ना देखे जाने से विद्या के अंग भूत, कर्म विषयत्वेन या मंत्र ग्राह है विशेष हेतु के न देखे जाने से अविशेषात है ना कि विशेष न का मतलब तो सूत्र जो न है ना अर्थ यही हो गया ये मंत्र स्वतंत्र का का भी नहीं नहीं है है और साथ हो गया अभाव या सेतु नहीं देखा जाता है। इस प्रकार विशेष हेतु के ना देखे जाने से विद्या का अंग अंग भूत कर्म विद्या के अंग निष्काम कर्म से संबंध रखने वाला ही या मंत्र ग्राह है कौन सा मंत्र है? तो विद्या के अंग कैसे कर्म है सकाम की निष्काम हाँ निष्काम कर कर्म दो नित्य नैमित कर्म कैसे निष्काम विद्या के अंग है निष्काम कर्म से संबंध रखने वाला ही या मंत्र ग्रह है और टिप्पणी में वैसे कर्मों को अंगीभूत उपासना के साथ वैसे कर्मों को अंगीभूत उपासना, उपासना की सिद्धि के लिए उपासना की नियत रूप से जीवन पर्यंत अनुष्ठान करना चाहिए है ना मतलब उपासना भी करनी है उपासना काल में उपासना करो और कर्म के काल में कर्म करो तो दोनों करना है एवं क्या आत्मज्ञान ही कर्म का अंग है ये कहना उचित नहीं है ये कहना ये कब उचित होता है यदि मोक्ष साधन भूत स्वतंत्र कर्मानी कहा जाता ठीक है मोक्ष साधनी भूत मोक्ष का साधन भूत कौन है, है? निष्काम कर्म मोक्ष का साधन भूत ब्रह्म ज्ञान के अंग रूप से इस मंत्र में निष्काम कर्म का विधान है मोक्ष के साधन कौन है ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान के अंग रूप से इस मंत्र में निष्काम कर्म का विधान करता है कैसे कर्म होगा निष्काम कर्मों का जो निष्काम कर्मों का ही विधान दिया गया है नित्य नैमित्त कर्मों को करना है सकाम कर्मों को नहीं कहा लेकिन सकाम कर्म भी निष्काम भाव से किए जा सकते हैं रोका नहीं गया यदि निष्काम भाव से करेंगे तो अंतराकरण शुद्धि न साहब हो जाएंगे अनिवार्य नहीं उनको करना यदि कोई निष्काम भाव से करना चाहे तो नित्य नैमित्तिक को करना अनिवार्य है अभी देखो कहा गया ऊपर हो गया ऊपर इस नाक्य का फल साधन भूत स्वतंत्र कर्म विशेष में विशेष हेतु का भाव सूत्र से, से, से कहा गया अथवा इस वाक्य का फल साधन भूत स्वतंत्र कर्म से संबंध मानने में विशेष हेतु का भाव सूत्र से कहा गया अशेषात्तु का भाव विशेष हेतु कौन स्वर्गादी फल साधन भूत स्वतंत्र कर्म यह विशेष हेतु है मंत्र में नहीं है, नहीं, है। नहीं, है। नहीं, है। नहीं है। तो विशेष हेतु का अभाव आ गया तो इस वाक्य को फल के साधन भूत स्वतंत्र कर्म से संबंध मान पाएंगे हाँ स्वतंत्र कर्म से संबंध नहीं है बल्कि क्या है ब्रह्म विद्या के ब्रह्म विद्या के अंग कर्मो ऐसी संबंध इस मंत्र का कि इस मंत्र से जो कर्म कहे जाते हैं वे ब्रह्म विद्या के अंग संद्या के अंग रूप कर्मो को करना है तो कर्म करने से क्या होती है की शुद्धि तो की शुद्धि के लिए कर्म करने ही है और जो ब्रह्म विद्या में लग गया कि वो कर्म क्यों करे तो ब्रह्म विद्या में लगते ही साक्षात्कार हो जाता है क्या क्योंकि कर्म तो प्रतिबंधक पड़े हुए हैं तो लिए कर्म, नहीं। कर्म, कर्म आ, इसलिए कभी भी कर्म योग से वो जो उठते है ना ओपराम होते हैं उनका कुछ फायदा नहीं होता है नहीं। इसलिए देह जो मिला है ना शरीर इसको इसको क्या है एक सेकंड भी आराम नहीं देना चाहिए कभी भी गधे में जो है ना गधा लेते इसे खूब काम ले लेना चाहिए जब तक समर्थ है तब तक तो पूरा पूरा ग्रह दिखे होते काम लेना चाहिए तो ओम पूर्ण मदिष्य ओम शांति शांति शांति